श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद टिहरी से एक के बाद एक विभिन्न दलों के साथ चलते हुए वे यमुनोत्री पहुँचे वहाँ दर्शन के पश्चात वे उत्तर काशी गए उस समय उनके मन में तिब्बत भ्रमण की अभिलाषा जाग रही थी परंतु उस समय उन्होंने गंगोत्री की यात्रा की मार्ग में भटवारी ग्राम के निकट रास्ते के किनारे ही उन्हें एक मरणासन साधु दिखाई दिए काफ़ी कष्ट उठाते हुए वे उन्हें धर्मशाला में ले आए अगले दिन ही साधु ने शरीर त्याग दिया तब गंगाधर महाराज को ही अगुआ बनकर उनके शरीर की जल समाधि की व्यवस्था करनी पड़ी गंगोत्री पहुंचकर वहां कुछ दिन निवास करने के उद्देश्य से वे जिस गुफा में ठहरे थे उसके सामने की एक बड़ी गुफा में एक ब्राह्मण तीन दिन से भूखे पड़े थे अतः स्वभाव से ही सेवापरायण गंगाधर महाराज ने उनके भोजन आदि की व्यवस्था की इससे वे ब्राह्मण बड़े मुक्त हुए तथा एक सप्ताह बाद उन्हीं के साथ तीर्थ पर्यटन को चल दिए परंतु गंगाधर महाराज निसंग भ्रमण ही पसंद करते थे अतः हरारी ग्राम तक उनके साथ चलने के पश्चात उन्होंने अकेले ही चंद्रवदनी पीठ की यात्रा की यह मंदिर टिहरी तथा देव के बीच वन के भीतर एक उच्च पर्वत शिखर पर विद्यमान है यहां पर दाक्षायणी सती का हृदय गिरा था उत्तरकाशी तथा टिहरी होते हुए एक दिन संध्या समय उस मंदिर में पहुंचकर गंगाधर महाराज को पता चला कि इस जनहीन दुर्गम स्थान में भिक्षा मिलना संभव नहीं है अतः तपस्या आदि के निमित्त उस स्थान में अधिक दिन तक नहीं रहा जा सकता अन्य कोई उपाय न देख दो दिन तक मंदिर के प्रांगण में रह वे अन्यत्र चल दिए नीचे उतरने के लिए पथ जैसा कुछ भी नहीं था और जो था वह भी जंगली झाड़ियों से ढका हुआ था अतः शीघ्र ही वे रास्ता भूलकर किसी भी प्रकार उतरने लगे क्रमशः राह चलना इतना कठिन हो गया कि कहीं उन्हें घुटनों के बल रेंगकर तो कहीं वृक्षलताओं की डाल पकड़कर उतरना पड़ा और इस प्रकार वे अचानक एक खेत में जा पहुंचे वहां पर उन्हें एक पहाड़ी किसान मिला जो उन्हें देखकर अवाक ही रह गया आखिर यह साधु आया कहाँ से वह कह उठा धन्य हो चंद्रवदनी माई की उन्होंने ही आपको बचाया है इस रास्ते से तो शिकारी तक नहीं चलते इसके पश्चात गंगाधर महाराज श्रीनगर गए वहाँ उन्होंने कमलेश्वर मठ में आश्रय लिया मठ के महंत जी ने उन्हें एक कंबल दिया यहाँ से वे अलकांदा और मंदाकनी के संगम तथा केदारनाथ और बद्रीनाथ के मार्गों के मिलन स्थल रुद्रप्रयाग को पार करते हुए अगस्त मुनि नामक स्थान में पहुंचे वहाँ पर वे एक वैष्णव साधु से मिले उन साधु को संबलहीन देखकर उन्होंने उनके ध्यानमग्न शरीर पर अपना कंबल उड़ा दिया फिर वे ऊखी को गए वहाँ के महंत से उन्हें एक दूसरा कंबल मिल गया फिर वे केदारनाथ के पथ पर चल दिए गुप्त काशी में उनके एक पूर्व परिचित उदासी साधु से भेंट हुई उन साधु को उपयुक्त गर्म कपड़ों के अभाव में कष्ट उठाते देख गंगाधर महाराज ने अपना मोटा कंबल उनके कंधे पर डालकर उनका पतला कम्बल मांग लिया अब से पूरे एक वर्ष तक यही कंबल उनके पर्वत भ्रमण का साथी रहा यथाक्रम केदारनाथ के निकट पहुंचकर, उनके मन में जिस अपूर्व भाव का उदय हुआ था उसका उन्होंने स्वयं ही निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया है केदारशैल के पास प्रदेश में मैंने जिस परम अद्भुत विराट मूर्ति का दर्शन किया हिमालय में इतने दिन में और कहीं भी वैसा दर्शन नहीं मिला हर पार्वती के प्रिय विलास निकेतन केदारशैल की महत्ता एवं विलक्षणता से मैं जैसा विस्मित तथा मुग्ध हुआ और केदारनाथ पहुँचकर मैं गिरिराज के साथ जैसा हृदय खोल मिला वैसा और कहीं भी नहीं हुआ केदारनाथ के बाद बद्रीनारायण के दर्शन करने के उपरांत गंगाधर महाराज का बहुआकांक्षित तिब्बत भ्रमण आरंभ हुआ वे तिब्बत माना गिरपत होकर गए तथा तीन महीने बाद नीति घाट के मार्ग से लौटे माना के मध्य भाग में पार्वती देवी के जन्म स्थान तथा पित्रालय का दर्शन करके वे अत्यंत हर्षित हुए प्रथम बार तिब्बत से लौट उन्होंने बद्री नारायण के दर्शन किए और कुछ दिन तक तिब्बती व्यापारियों के साथ हिमालय में ही निवास किया बाद में वे ऋषिकेश को उतर आए दूसरी बार वे बद्रिकाश्रम होते हुए छिपछिला के गिरपथ से तिब्बत गए और पाँच महीने तक वहां निवास किया इसी सहयोग से उन्होंने कैलाश तथा मानसरोवर का भी दर्शन किया दूसरी बार भी वे नीच घाट के ही मार्ग से बद्र काश्रम लौटे फिर अल्मोड़ा तथा नैनीताल के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए उन्होंने केदारनाथ के दर्शन किए बद्रीनारायण के मार्ग में श्रीनगर टिहरी में उनकी स्वामी शिवानंद जी से भेंट हुई 1888 सौ ईस्वी के अंत में उस समय गंगाधर महाराज तिब्बती वेशभूषा में थे तथा उनका चेहरा भी तिब्बतियों के ही समान बर्फ़ से झुलसा हुआ था इसलिए एकाएक उन्हें देखकर शिवानंद जी पहचान नहीं सके थे परंतु उनके मुख से दादा दादा की पुकार सुनते ही उन्होंने उनको सीने से जकड़ लिया फिर कुछ दिन तक दोनों ने एक साथ ही तीर्थ भ्रमण किया बद्रिकाश्रम से उतरते समय शिवानंद जी ने गंगाधर महाराज को पुनः तिब्बत जाने से मना किया परंतु उनकी अतृप्त आकांक्षा उन्हें वहाँ खींच ले गई लौटते समय जब वे लद्दाख होकर श्रीनगर कश्मीर पहुंचे, तो ब्रिटिश सरकार के एजेंट ने उन्हें गुप्तचर होने के संदेह में बंदी बना लिया दिसंबर अठारह सौ सौभाग्यवश पाँच दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया तिब्बत भ्रमण काल में उन्हें जो अनुभव हुए थे उनमें से कुछ विशेष उल्लेखनीय है पहले वर्ष तो उन्होंने पुलिंग मठ में रह तिब्बती भाषा सीखना आरम्भ किया परंतु लामाओं के ऐश्वर्य विलासिता तथा निर्धनों पर अत्याचार को देखकर उन्होंने उनका विरोध किया और इसके फलस्वरूप उनके कंधे पर म्यान युक्त तलवार की चोट पड़ी इतना ही नहीं पहाड़ियों ने नशे में चूर अवस्था में उनके विरुद्ध लामाओं के से शिकायत की जिस पर लामाओं ने कहा उसका गाल दुरुस्त कर दो तात्पर्य कि गाल काट डालने पर वह बातें नहीं कर सकेगा परिस्थिति समझकर गंगाधर महाराज भाग निकले दूसरी बार जब वे तिब्बत जाने को प्रस्तुत हुए तो तिब्बती पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया बाद में परिचित तिब्बती व्यापारियों ने जमानत देकर उन्हें छुड़ा लिया वस्तुतः ये व्यापारी उनसे बहुत प्रेम करते थे एक बार इनमें से एक व्यक्ति उनके पास श्री रामकृष्ण का फोटोग्राफ देख इतना मुग्ध हो गया कि इसके बाद वह जितने भी दिन उनके साथ रहा उतने दिन उस चित्र को बुद्ध के के के साथ एक ही आसन पर स्थापित करके पूजा करता रहा। तिब्बती पुलिस हाथ से मुक्त होने के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा के समय वे डाकुओं के हाथ पड़ गए तथा उन्हें गुड़ व भुने चावल देकर उन्होंने किसी प्रकार प्राण बचाए जब वे तीसरी बार लासा जाने को प्रस्तुत हुए तो मित्रों ने भी विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने उस आशा को भी त्याग दिया अब तक गंगाधर महाराज तिब्बत तथा हिमालय के आकर्षण से इधर उधर भ्रमण कर रहे थे इसके बाद के काल में हम उन्हें स्वामी विवेकानंद का अनुसरण करते हुए उत्तर तथा पश्चिम भारत में देखते हैं काश्मीर में ब्रिटिश सरकार के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा इसके बाद स्वामी जी ने उन्हें गाजीपुर आने के लिए आमंत्रित किया उसी आह्वान पर कुछ दिन बाद वे काश्मीर छोड़कर अप्रैल में गाजीपुर पहुँचे पर तब स्वामी जी वहाँ नहीं थे वहाँ उनका पौहारी बाबा के साथ साक्षात्कार हुआ बाबा जी ने उनको यथाशीघ्र स्वामी जी के पास जाने को कहा परंतु इसी बीच बीमार पड़ जाने के कारण वे तुरंत ही मठ रवाना नहीं हो सके स्वस्थ होने पर जून के प्रारंभ में वे मेलगाड़ी से हुगली तथा तक आकर पैसेंजर ट्रेन से बाली आए ज्यों ही वे बाली स्टेशन पर उतरे त्यों ही पुलिस उन्हें पकड़कर हावड़ा ले गई परंतु उनके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिलने के कारण उन्हें वराहनगर पहुँचा दिया गया मठ में पहुँच गंगाधर महाराज ने यथाविधि सन्यास ग्रहण किया और उनका नाम स्वामी अखंडानंद हुआ उनको मठ में बुला लाने के पीछे स्वामी जी का उनके साथ हिमालय भ्रमण को निकलने का उद्देश्य भी नहीं था तदनुसार वे दोनों उत्तर भारत के बीच से होकर नैनीताल पहुँचे इसके बाद का विवरण हम स्वामी अखंडानंद जी के मेरठ से दिनांक 14 ग्यारह अट्ठारह को लिखे पत्र में पाते हैं नैनीताल के तालाब में स्नान करने के बाद उनकी बाई पसली में पीड़ा सुरु, पीड़ा शुरू हुई जो बहुत दिनों तक बनी रही इसी अवस्था में वे स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा पहुँचे और वहाँ शारदानंद जी तथा वैकुंठनाथ सन्याल से मिले स्वामी जी की गंगा तट पर निवास करने की इच्छा थी अतः वहाँ से चारों जन एक साथ कर्ण प्रयाग को गए यहाँ पर भी स्वामी अखंडानंद को बुखार आ जाने के कारण तीन दिन तक इंतजार करना पड़ा इसके बाद श्रीनगर के पथ पर सलण कार चट्टी में पहुँच स्वामी जी तथा अखंडानंद दोनों को बुखार आ गया तीन दिन बाद वहाँ से पाँच छः मील नीचे उतर वे एक धर्मशाला में पहुँचे उस समय बुखार इतना बढ़ गया था कि दूसरे दिन उन्हें डाड़ी में श्रीनगर ले जाना पड़ा यहाँ पर वे लगभग एक पक्ष से अधिक रहे इसी बीच स्वामी अखंडानंद को पुनः बुखार आ गया सिविल सर्जन को दिखाने पर पता चला कि उन्हें ब्राक ब्राकाइटिस हुआ है तथा उनके लिए उतर संभूम में जाना आवश्यक है तदनुसार वे सब देहरादून को चले मार्ग में राजपुर में उनकी तुरयानंद जी से भेंट हुई इसके बाद स्वामी जी स्वामी शारदानंद तथा स्वामी तुरियानंद ऋषि केस चले गए और स्वामी अखंडानंद के साथ केवल सान्याल महाशय रह गए